कुछ चीज़ों को आपको देने की कोशिश करते हैं नए लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं तो आज एक अच्छा दिन है और मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा आज के हमारे खास मेहमान रूपाली ठाकुर जी से तो ग्वालियर से हैं और जर्नलिज़म का अपना सेवा दे रहे हैं काफ़ी समय से तो आप सभी जानते हैं कि मीडिया इस समय कितना सक्रिय है और हम सभी को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल सजाग रहता है तो उनके इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग घर बैठे अपने आप को सुरक्षित और अच्छा महसूस करते हैं तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष जर्नलिस्ट रूपाली ठाकुर जी हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू <laughs> कैसे हैं आप रूपाली जी जी मैं बिल्कुल बहुत सही हूँ ठीक हूँ <laughs> अच्छा महसूस कर रही हूँ आपके कैंपस में आके जी जी जी, जी।, जी। और आप ग्वालियर में अपना ये मीडिया का फील्ड में कब से काम कर रहे हैं थोड़ा सा आपका सर एक्चुअली मैं दैनिक भास्कर में सीनियर जर्नलिस्ट हूं और विगत बारह सालों से मैं इस फील्ड में कार्यरत हूं इससे पहले भी चार अखबारों में काम कर चुकी हूं अच्छा। और आज तक मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं सिक्स मंथ का मैंने वहां पे अपनी सेवाएँ दी हैं ओके okay, okay. इस तरह से तकरीबन बारह साढ़े साल इस फील्ड में अभी तक हो चुके हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास और दस साल पहले अगर हम लोग जाते हैं और अभी वो दोनों में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं दस साल पहले अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं जी, क्योंकि जी, एक अनुभव व्यक्ति का अपना होता है तो जब मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग किया था तो एक बहुत छोटा सा लोकल एक समाचार पत्र है वहाँ पे जिसका नाम है दैनिक आचरण मैंने वहाँ से शुरुआत की थी तब मुझे सैलरी फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ मिलती थी काम तब भी था बट कंपटीशन नहीं था लोगों के बीच इतना कंपटीशन नहीं था जितना आज के दौर आज में के है क्योंकि में। वो छोटे छोटे अखबार थे उस समय सभी ग्रोइंग स्टेज में थे तो इतना किसी के बीच नहीं था कि भाई किसी दूसरे अखबार में कोई खबर मिसिंग होती है तो कोई प्रॉब्लम होती है या कोई हमारा एडिटरों में डांटेगा बट आज के दौर में यह है कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है क्योंकि अभी सोशल मीडिया भी इतना हावी है कि कोई भी चीज़ अखबार में बाद में आती है पहले वो सोशल मीडिया पे चैनल्स पे उस पर ज़्यादा आती है तो इस वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो फिर माहौल में परिवर्तन तो होता है हम लोगों पर भी काम बढ़ता है जिम्मेदारी बढ़ती है रिस्पांसिबिलिटीज़ होती हैं हाँ, तो ये बेसिकली परिवर्तन है कि उस समय इतना कॉम्पिटिशन नहीं था आज के दौर में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ा है जी जी, जी। चलिए एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कॉम्पिटिशन बड़ा है और लोगों में भी उसके प्रति जो है जागरूकता भी फैली जी, है पहले लोग पढ़ते नहीं पढ़ते अखबार कौन <laughs> इतना आज आज काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं लोगों के पास काफ़ी सारे वेरियस वेज हैं जहाँ पे वो जाके पढ़ सक पढ़ सकते हैं।, सकते हैं और सुन सकते हैं देख सकते हैं दोनों चीज़ें हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी आपने बताया कि पहले वाला और अभी वाला फेज में क्या चेंजेस आया है रेपिड चेंजेस ये है कि मल्टीपल मीडियाज हमको मिल रहा है न्यूज़ के लिए पहले मल्टीपल मीडियास नहीं थे पहले बहुत कम थे माध्यम जिससे हम अपना समाचार सुन सकते थे कॉम्पिटिशन भी नहीं था आज कंपटीशन भी है और मल्टीपल फेजेस uh, भी है अलग अलग आप डिवाइस uh, के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से आप न्यूज़ अपने घर तक सुन सकते हैं तो अब आइए बात करते हैं आप ग्वालियर में रहते हैं तो ग्वालियर एक बहुत ही अच्छा स्थान है राजा महाराजाओं का स्थान है हेरीटेज प्लेस हैं देखने जैसा तो so, आपको वहाँ की जो खूबसूरती है वैसे सभी जानते होंगे लेकिन आपके लिए ग्वालियर में सबसे ख़ास क्या है मेरे लिए सर अब चूंकि मेरा बर्थ ग्वालियर में हुआ है मेरी स्कूलिंग ग्वालियर में हुई है हायर एजुकेशन मेरी ग्वालियर में हुई हैं जॉब की स्टार्टिंग मैंने ग्वालियर से की है तो मेरे लिए तो वो हर लम्हा जो मैंने ग्वालियर में व्यतीत किया <laughs> है मेरे लिए वो खास है खास तौर से सबसे बड़ी बात जब ग्वालियर की करते हैं तो ग्वालियर में जैसे आपने बताया कि राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है तो वहाँ पे एक तो फोर्ट है जिसको जबराल्टर ऑफ फोर्ट्स कहते हैं मतलब मोतियों किलों का मोती जो सबसे बड़ा है साढ़े तीन एकड़ में तकरीबन फैला हुआ है तो राजा मानसिंह सिंह तोमर ने चूंकि उसको बिल्ड किया था और सूरज सेन ने उसकी नींव रखी थी जी। तो आप फोर्ट देख सकते हैं सिंधियास का गढ़ है तो सिंधियास पैलेसेज हैं काफ़ी सारे उनके बाग बगीचे हैं उनके काफ़ी सारी ऐसे हेरिटेज प्लेसेस हैं जो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा सर काफ़ी सारे आसपास भी इतना एरिया है मितावली है पड़ावली है बटेश्वर है सनीशरा है जहाँ पे आप जा सकते हैं तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में आपको इतना कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप चार या पाँच दिन का अगर आप वेकेशन लेके आते हैं तो वहाँ पे बहुत वह अच्छे तरीके से आप अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं जी जी जी रूपाली जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ग्वालियर के बारे में एक हेरिटेज प्लेस है बहुत ही अच्छा लगता है जब जी आप जी जाएंगे चार पांच दिन लेकर तो निश्चित तौर पे आप उसको पूरी अच्छी तरह से देख पाएंगे जी से। और एक दो दिन के लिए आप जाएंगे तो आपको कम पड़ जाएगा समय कि क्या बिल्कुल, देखे और क्या छूट ऐसा हो जाएगा तो इसलिए ग्वालियर देखना है तो फुरस्त में जाइए चार पाँच दिन के लिए और सारा ग्वालियर ग्वालियर का जो है हेरीटेज जो प्लेस है वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं तो आई यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पे सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत रूपाली जी आपको हिंदी फिल्मी गीतों में से कौन सा गीत अभी आपको लग रहा है कि मुझे सुनना चाहिए पल पल दिल के पास क्या बात है तो चलिए रूपाली जी के लिए गाना डेडिकेट करते हैं पल पल दिल के पास आपके लिए अभी आप सुना है <laughs> रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो d At night. दिल के पास तुम रहती हो कल तुझको देखा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 डर के कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती मैं तुमसे प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना मैं भी फिरार करूं दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है परवाने जानते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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है रूपाली टैकोर मीडिया पर्सन से हमारी बातचीत हो रही है और मैं चाहूँगा कि अभी मीडिया के साथ हम लोग रहते ही हैं बहुत सारे न्यूज़ सुनते हैं लेकिन यहाँ जो अभी इस वक्त में हमारे कैंपस में ब्रह्मा कुमारी इसमें आई हैं कुछ समय के लिए तो उन्होंने सारा कैम्पस देखा एक दो दिन का एक्सपीरियंस उनके पास है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ का एक्सपीरियंस आपका क्या है वो थोड़ा सा बताइए जी बिल्कुल मैं एक्चुअली ये मेरा सेकंड टाइम आने का हुआ है मैं फर्स्ट टाइम भी आई थी जब मैं अपने कॉलेज में जब मैं एम कर रही थी मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म शिवाजी यूनिवर्सिटी से तब हमारा पूरा एक एजुकेशनल ट्रिप था नहीं, तो नहीं, हम लोग हमारे सारे प्रोफेसर सारे हमारे जो सहपाठी थे सभी लोग आए हुए थे तो फर्स्ट विजिट मैंने तब किया था टू में तब भी मुझे अब चूँकि कनेक्शन वहीं से बना तभी मुझे ब्रह्म कुमारी बारे में पता चला बेसिकली क्या है यहाँ पर लोग क्यों आते हैं किस चीज़ का ज्ञान मिलता है यहाँ पर तो वो मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ से कनेक्शन हुआ था फिर उसके बाद ग्वालियर में चूंकि हम लोग जनरली सर से काफी कनेक्टेड प्रलाद भाई से काफी कनेक्टेड रहते हैं और हम लोग चूंकि वो भी मीडिया का पूरा वहाँ पे संभालते हैं तो उनसे भी काफ़ी कुछ जानकारी मिली कि ब्रह्मकुमारी में ये सारी चीज़ें हैं तो उनके भी आने का ट्रिप था हम लोगों का भी ट्रिप बन गया <laughs> तो ऐसे आना हुआ यहाँ पे फिर यहाँ पे कैंपस को घूमा और भी माउंट आबू में काफ़ी सारी चीज़ें घूमी तो यहाँ आके एक सबसे बड़ा जो मेरे मुझे व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव है जी जी. वो बेसिकली ये था कि हम लोग चूँकि मीडिया में रहते हैं तो आए नेगेटिव खबरें देखना और पूरा टाइम बारह बारह घंटे मीडिया में रहना तो एक नेगेटिविटी जो हावी होती है जब मैं यहाँ आई तो मुझे इतनी शांति मिली इतनी शांति मिली कि अंदर कैंपस मैं आते से ऐसा लगा कि अब तो यहाँ से जाने का मन नहीं है और <laughs> चूँकि समय कम था चूंकि एक दिन की छुट्टी थी तो वो इतना पॉसिबल नहीं हुआ लेकिन फिर भी प्रहलाद भाई ने बहुत अच्छे से हम लोगों को घुमाया बहुत अच्छे से गाइड किया यहाँ के ये सारे म्यूजियम्स घुमाए सारे कैंपस ऑडिटोरियम्स सारी चीज़ें डाइनिंग हॉल्स हम लोगों ने देखे तो बहुत ही अच्छा मतलब मेरे जीवन का आ, मैं ये कह सकती हूँ एक बहुत ही अनमोल पल वो थे जो मैंने यहाँ व्यतीत किए हैं तो मैं तो सभी को यही आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आप लोग ट्रिप बनाएं तो माउंट आऊज़ के लिए ज़रूर आएँ यहाँ पर जी। विजिट, विजिट करें। तो यहां पे कुछ लेक्चर्स वगैरह अटेंड आप? आ, सर 2009 में एक लेक्चर अटेंड किया था हुँ, हुँ। वो भी स्पेशली हम लोगों के लिए करवाया था बच्चों के लिए अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब वो लेक्चर अटेंड किया था। अभी <laughs> तो कोई नहीं। <laughs> चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई यहाँ आपको पीस यानी शांति मिलती है अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से अभी जाने के बाद आप क्या करेंगे भाई से, तो मैंने कहा था उनसे, मैं उनसे मिलने मेडिटेशन के लिए ही गई थी कि मैं चूँकि हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार अपने काम की वजह से या फिर हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं तो मुझे शांति के लिए चूँकि बेसिकली सारा काम शांति पे ही है अगर आपके पास शांति है तो आप सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हो तो मैं मेडिटेशन का कोर्स करना चाहती थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हमारे यहाँ सेवन डेज का कोर्स होता है तो आप मेडिटेशन मॉर्निंग में जो भी रूपाली तो तो <laughs> थी। <laughs> तो ठाकुर बहुत ही अच्छा लगा आपने काफी कुछ यहाँ से नॉलेज जो है समझ लिया है की ब्रह्मा कुमारी से और साथ ही साथ यहाँ का कैंपस में जो कुछ अच्छी अच्छी चीजें है वो आपने देखी है और साथ ही साथ आप जाते ही एक प्रेरणा लेकर जा रहे हैं यहाँ से कि हम लोग जो बेसिक कोर्स है जिससे शांति मिलती है वो आप करेंगे और क्योंकि शांति की हम सभी को ज़रूरत है आज जो भी व्यक्ति हैं कोई ना कोई वर्कआउट तो करता है कुछ काम करता ही है चाहे मीडिया में हो चाहे किसी और फील्ड में हो काम तो सब करते हैं काम करते हैं लोगों के बीच में आते हैं और फिर आउटर साइड की जो बातें आती हैं वो सारी चीज़ें मिल कहीं ना कहीं हमें जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लाता है टेंशन देता है तनाव देता है तो ऐसे सिचुएशन में हम सभी को मेडिटेशन एक अच्छा मार्ग है जिसमें हमें शांति मिलती है तो हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर टाइम जैसे हम लोग ड्यूटी हवर्स के लिए आठ घंटा देते हैं और अपने बाकी सब काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं वैसे अपने लिए भी एक दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट अगर आप मेडिटेशन के लिए निकालते हैं तो ये आपको बूस्टर देगा कि आपको जीवन में एक शक्ति देगा हर चीज़ को हैंडल करने के लिए तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया तो बहुत सारी शुभकामनाएँ और जाते जाते मैं कहूंगा हमारे दर्शक मित्रों को श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे मैं यही बताना चाहूंगी क्योंकि भारत युवाओं का देश है युवाओं से बना हुआ है और युवाओं का कहलाता है हम जितनी भी कंट्रीज़ की बात करें कंपैरेटिवली इंडिया तो अब चूंकि युवा है तो जोश है जोश है तो एनर्जी है एनर्जी है ऊर्जा <laughs> तो काम ऐसे करो कि आप जीवन भर याद किए जाओ जी तो जी मेरे हिसाब से हमेशा उपलब्धियों भरा आपका जीवन होना चाहिए आपके जीवन में इतनी उपलब्धियां आ जाएं आप ऐसे काम करें ऐसे कर्म करें जिससे आपको सफलता प्राप्त हो आपके माँ बाप का आपके शहर का आपके देश का नाम रोशन हो वही काम करना चाहिए वो काम कोई भी हो सकता है जी जी, जी। रूपाली जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया है कि ये भारत देश युवाओं का देश है और यहाँ पर सभी को एक कुछ करने की जिज्ञासा तो है ही है और भारत को जो है महाशक्ति बनाने का भी काम हम सभी मिलके कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास मकसद बहुत है हमारे पास काम बहुत है लेकिन करने की जो एनर्जी है वो चाहिए और एनर्जी होते हुए भी उसको एक दिशा निर्देशन की शायद ज़रूरत है क्योंकि तो कई बार हम लोग देखते हैं कि आ, हम जो चीज़ हमारी काम की नहीं वहाँ पर भी हम लोग क्राउड कर रहे हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें जो है दिशाहीन की ओर ले जाता है तो हमें क्राउड करना है लेकिन सकारात्मक दिशा के लिए क्राउड करें और अपने लिए टाइम ज़रूर दें अपने लिए टाइम देंगे तो हम लोग अपना अ, मकसद क्लियर कर सकते हैं हर व्यक्ति अपना एक मकसद ले चले तो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है करने के लिए बहुत कुछ है जी। तो चलिए थैंक यू सो मच रूपाली जी हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति